भागवत कथा महात्म्य काम शब्द का अर्थ है कामना अभिलाषा व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौवे ग्वाल बाल गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है एक वास्तवी और दूसरी व्यवहारिकी वास्तविक लीला स्वयं संवेद्य है उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिकी लीला है वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिकी लीला नहीं हो सकती परंतु व्यवहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहारिकी लीला है यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है यही वह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है वह कभी कभी प्रेमपूर्ण पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है कभी अट्ठाईसवें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार देते हैं उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर ध्यान हो चुके हैं इसी यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले तीन प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे इसमें संदेह नहीं है उन तीनों में प्रसम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं दूसरे वे हैं जो एकाग्र एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए हैं उन्हें भगवान ने व्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुँचा दिया था फिर भगवान ने ब्राह्मण के श्राप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदकुल में अवतरण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया तब जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्रीकृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए जो लोग व्यवहार की लीला में स्थित हों हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं इसलिए यहाँ आने वाले को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते इसलिए वज्रनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भाती सेवन करते रहो गोवर्धन दीर्घपुर डिग मथुरा महावन गोकुल नंदीग्राम नंदगांव और बृहस्थानु बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए उन उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल नदी पर्वत घाटी सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे यह व्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है अतः तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए मैं आशीर्वाद देता हूँ मेरी कृपा से भगवान की लीला के लिए भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी बद्रनाथ इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमिका तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे मुनिवर चांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझा कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए